जीवन संग्राम लेखक आचार्य मनोज पांडे मिर्जापुर की परिचय राम अगस्त मेलन के प्रसंग में रामायण का सारा विवरण बहुत ही सजीव है उस विराट वन में जगह जगह तपस्वियों के आश्रम हैं जिन्हें राक्षसों का भय भी है पर इसके बावजूद जो लगातार अपनी दैनिक तपस्र्या में लगे रहते हैं अगस्त से मिलने से पहले राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ शुक्ति से मिलने गए थे और वहीं से उनको अगस्त्य के प्रसिद्ध आश्रम जाने का मार्ग मालूम पड़ा था तो इस आधार पर यह माना जाता है कि अगस्त्य ऋषि राम के समकालीन थे और वैदिक मंत्र रचना के दूसरे सहस्राब्द के अंतिम चरण में हुए थे पर दक्षिण के इस महामुनि का सारे भारत पर अपनी बौद्धिकता और कर्मठता का दबदबा कुछ ऐसा था की उत्तर के गाथाकारों ने कितनी ही ऐसी कथाएं बना डाली थी जिससे साबित यह होता है की वे कोई विशेष लोकहित का काम करने दक्षिण दिशा की ओर गए थे और फिर वहीं के होकर रह गए महान लोकहित का वह काम क्या था इसका कोई संकेत कहीं नहीं मिलता वे किसी खास सभ्यता का प्रसार करने वहां गए थे इसकी उन्हें कोई जरूरत इसलिए नहीं थी क्योंकि शेष भारत की तरह दक्षिण भारत में सभ्यता का प्रसार सैकड़ों सालों से था और हम देख ही आए हैं कि कैसे मनु महाराज की एक संतानपुर वसुकी शाखा प्रशाखाए दक्षिण में राज करने लगी थी अगर किसी यज्ञ संस्कृति का प्रसार करना दक्षिण गमन का उद्देश्य मान लिया जाए तो खुद रामायण का विवरण साक्षी है कि वह संस्कृति वहां सहज रूप से ही व्यापक पैमाने पर फैली पड़ी थी राक्षसों का विनाश भी इसलिए उद्देश्य नहीं माना जा सकता क्योंकि राक्षस जाति के साथ मनुष्यों का संघर्ष दक्षिण ही नहीं उत्तर में भी चल रहा था और अगस्त के समकालीन राम ने अगर दक्षिण में जाकर खर दूषण और त्रिशिरा का वध किया था तो उत्तर में वे विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए ताड़ का मारी चौर सुबाहु का वध कर ही चुके थे तो क्यों उन्हें उत्तर का बताकर दक्षिण की ओर गए ऐसा बताया गया जवाब तक पहुंचने के लिए बेहतर होगा कि वे गाथाएं दोहरा दी जाएं जो कई तरह से अगस्त्य ऋषि के साथ जोड़ दी गई हैं। एक गाथा यह है कि जब इंद्र ने वृत्सुर का दधींची की अस्थियों से बने अपने वज्र से सुनार कर दिया तो असुर एकदम नेतावेहीन होकर घबरा गए घबराहट में असुरों के एक दल ने अर्थात कालेव एक रणनीति यह बनाई की वे समुद्र में जाकर छिप गए दिन भर वे समुद्र में छिपे रहते हैं और रात को बाहर निकलकर ऋषि मुनियों का वध कर वापस समुद्र में छिपने चले जाते हैं लंबे अरसे तक तो रहस्य ही मालूम नहीं पड़ा अगस्त मुनि से इसके लिए अनुरोध किया गया तो उन्होंने सारा समुद्र पी लिया और खाली घड़े समुद्र धरातल पर काले असुर दिख गए और उनका संहार कर दिया गया महाभारत के वन पर्व और कई पुराणों में उपलब्ध इस कथा पर कई सवाल उठाए जा सकते हैं क्या राम समकालीन का इंद्रवृत संग्राम से कोई लेना देना हो सकता है क्या कोई समुद्र में छिप सकता है क्या कोई समुद्र पी सकता है यहाँ पर इस कथा की वैज्ञानिकता की दृष्टि से देखा जाए तो संभव है अगस्त नाम के कई पुरुष हुए हैं इस भूमंडल पर पहले ऐसी परंपरा थी कि लोग एक नाम से उनकी पीढ़ी को बरकरार रखने के लिए उनके नाम से ही कार्य करते थे जैसा कि सारे पुराणों को व्यास के नाम से जानते जबकि व्यास के बाद बहुत से पुराणों को उनके नाम से लिखा गया है जिसको रोकने के लिए राजा भोज ने कई ऐसे लेखक आत कटवा लिया था जिस अगस्त ने समंदर को पिया था रामकालीन अगस्त नहीं थे वह प्रथम अगस्त ऋषि थे जिन्होंने विज्ञान की सहायता से बहुत दुर्लभ और असंभव जैसे लगने वाले कार्यों को अपने जीवन में सिद्ध किया था जिसमें से एक यह भी कार्य है कि उन्होंने समंदर के पानी को पूरी तरह से सुखा दिया था और जो समंदर के अंदर राक्षस आदि छुपे थे अपने निवास स्थान को बनाकर उनको देवताओं के द्वारा माच गया था यह घटना यहाँ पृथ्वी पर नहीं हुई थी मंगलवार ग्रह पर हुई थी इस वजह से मंगलवार ग्रह का सारा वायुमंडल नष्ट हो गया था और वहाँ रहना बहुत मुश्किल हो गया था क्योंकि वहां पर बहुत सारे खतरनाक परमाणु और हाइड्रोजन बमों को गया था। इस कहानी में जो वृत्ता नाम का दाते हैं, यह बादलों का नेतृत्व करने वाला और इन बादलों को अपनी इच्छा से प्रयोग करने वाला एक वृत्ता नाम का राक्षसों का राजा था जो वैज्ञानिक विधियों के द्वारा जब उसकी इच्छा हो मंगलवार ग्रह पर बारिश होने देता था और जब इच्छा होता वे बंद कर देता था इसके अतिरिक्त वह सभी बादलों को एक जगह किसी एक शहर के ऊपर एकत्रित करके उस शहर पर इतना वारिस करता कि वह शहर पूरी तरह से डूबो कर निष्ठो नाबूद कर दिया जाता था यह आज भी आधुनिक तकनीक के सहायता से वैज्ञानिक कर सकते हैं इसके अतिरिक्त भी वैज्ञानिक कहीं पर भी भूकंप ला सकते हैं और कई प्रकार के प्राकृतिक आपदा को लाकर पृथ्वी के किसी एक हिस्से को तबाह कर सकते हैं वृतासुर के ऐसा ही करने से सभी देवता और इंद्र आदि बहुत दुखी थे जिसका वध इंद्र ने वी की अस्थियों से बने वज्र से प्रहार करके उसके साराज्य को नष्ट कर दिया था जिसके कारण जान बचाकर जो राक्षस स्वच्छ थे वह समंदर के अंदर रहते थे और देवताओं से भी छुपकर गोइला युद्ध करते थे वह समंदर में उनको लुट लेते थे जैसे आज के समय में सोमालिया आदि देशों के लुटेरे बहुत सारे देशों की पानी के जहाजों को लूट लेते हैं और यहां पर जो बात कही जा रही है कि ददचची की हड्डी से वज्र बनाया गया है यह सत्य नहीं है वज्र द्धी ऋषि के द्वारा बनाया गया था वे एक बड़े वैज्ञानिक थे जिन्होंने यह वज्र एटम बम बनाया था जो उनकी इच्छा के विपरीत इंद्रादी देवताओं ने जिनकी मंगलवार ग्रह पर सरकार थी उन्होंने दधींची से ले लिया था और उसका उपयोग वृत्तासुर के राज्य पर कर दिया था यहाँ जिसे वज्र कहा जा रहा है वह खतरनाक परमाणु बम था जिस प्रकार से जर्मनी का रहने वाला महान वैज्ञानिका जिसने एटम बम की खोज थी और वह नहीं चाहता था कि इस तकनीकी का प्रयोग करके हिटलर जनवरी सन्हार करें इसलिए उसने अमेरिका में शरण ले ली थी कि इस तरह से वे हेटम के सनहार से दुनिया बच जाएगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ अमेरिका ने परमाणु बम बनाया उसके सूत्रों की सहायता से और उसका दूसरे विश्व युद्ध में प्रयोग किया जिससे जापान के दो बड़े शहर हिरोसेमा और नागानसा की मिट्टी में मिल गए और वहा सब कुछ समाप्त हो गया वह एटम बम बहुत छोटा था उसका नाम वैज्ञानिकों ने लिटिल वायर रखा था आज उससे बहुत बड़े बड़े बम बन चुके हैं जिनका उपयोग करने पृथ्वी के समुद्र को सुखाया जा सकता है जिसको यह कहा जा रहा है कि अगस्त ने समंदर के पानी को पी लिया था अगर पहली गाथा का संबंध मंगलवार ग्रह के भारत के समुद्र से है तो दूसरी गाथा का रिश्ता मध्य भारत के विंध्य पर्वत से है यह गाथा भी महाभारत के वन पर्व और कई पुराणों में मिलती है एक बार विंध्य पर्वत को गुस्सा आ गया कि क्यों नहीं सूर्य मेरी भी वैसे परिक्रमा करता जैसे वह की किया करता है सूर्य ने कोई ध्यान नहीं दिया तो विंध्य ने ऊपर आकाश की तरफ अपना आकार बढ़ाना शुरू कर दिया इतना बढ़ा लिया कि की सूर्य की गति रुक गई त्राहित त्राहि करते लोग अगस्त्य के पास गए और ऋषि ने एक अद्भुत तरीका सोचा वे विंध्य के पास गए और कहा कि थोड़ा नीचे हो जाओ क्योंकि मुझे तुम्हें पार कर उस ओर जाना है विंध्य नीचे हो गया और उसे पार कर अगस्त्य ने कहा कि बस जब तक मैं लौटू नहीं तुम नीचे ही रहना और वे कभी लौटे ही नहीं तब से विंध्य नीचे ही नीचे है यह कहानी भी अपने अंदर वैज्ञानिकता को समेटे हुए है यह संभव है कि कोई ग्रहिया जिसे हम पर्वत कहते हैं वह अंतरिक्ष में उपस्थित हो जाए और वह सूर्य के प्रकाश को कुछ समय के लिए पृथ्वी पर आने से रोक दे कुछ समय के लिए मान लेते हैं कि यह चंद्रमा जब पृथ्वी से अलग हुआ तो पृथ्वी पर अंधकार छाने लगा जिससे और जो लोग मंगलवार ग्रह पर रहते थे उनको अपने ग्रह पर खतरा नजर आया कि किसी तरह यह हमारे ग्रह से टकरा गया तो यहाँ का जीवन समाप्त हो सकता है इसलिए उन्होंने वैज्ञानिक तरीके से उसको अपने रास्ते घटाकर उसे पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया हो क्योंकि वह यहां पर अपने नया निवास स्थान बनाने वाले थे आज के समय में वैज्ञानिकों के लिए यह संभव है कि पृथ्वी की तरफ आने वाले किसी विशाल पर्वत के समान इष्ट्रायोड को उसके मार्ग हटाकर किसी दूसरे ग्रह के कक्षा में स्थापित कर सकते हैं और जो दूसरी बात है पहले ऐसे व्यक्ति थे और उनकी तकनीकी आज के तकनीकी से बहुत अधिक विकसित था वह पर्वतों से भी बात कर सकते थे पहले के समय में यह जो आज के समय हमें पर्वत दिखाई देते हैं वह भी चेतन की तरह कार्य करते थे आज के वैज्ञानिक यह मानते हैं कि यह संभव है जिसके कुछ प्रमाण उनको मिले हैं जहां तक सूर्य के प्रकाश को रोकने की बता है किसी पर्वत के द्वारा यह एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार विंध्य पर्वत और मेरु पर्वत के मध्य यह प्रतिस्पर्धा हुई कि दोनों में से कौन इतना ऊँचा बढ़ता है की सूर्य का मार्ग अवृद्ध कर सके तब ऋषि अगस्थ्य ने विंध्य पर्वत से नीचे झुकने का आग्रह किया ताकि वे देश के दक्षिणी भाग यात्रा पर जा सके ऋषि अगस्त्य के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए विंध्य पर्वत ने अपनी ऊंचाई कम कर ली और उन्हें यह वचन भी दिया कि जब तक वे अपनी यात्रा से वापस उत्तर दिशा में नहीं लौटेंगे तब तक विंध्य अपना आकर नहीं बढ़ाएंगे ऐसा माना जाता है कि इस घटना के पश्चात ऋषि अगस्त्य ने दक्षिण में ही निवास कर लिया और विंध्य पर्वत ने भी अपना वचन निभाते हुए पुनः कभी अपना आकर नहीं बढ़ाया जैसे पहली गाथा को लेकर कई सवालों का जवाब नहीं मिलता वैसे ही कई सवाल इस गाथा के बारे में भी हो सकते हैं पर उन्हें यही छोड़कर असली सवाल पूछते हैं कि आखिर इन गाथाओं का निहितार्थ क्या है दूसरी गाथा का निहितार्थ तलाशना कोई मुश्किल काम नहीं आराम से कहा जा सकता है कि ऋषि अगस्त्य ने विंध्य पार जाने के किसी सुविधाजनक मार्ग का निर्माण अपनी देखरेख में कराया होगा जैसे सगर के वंशजों ने अंशुमान से लेकर भागीरथ तक ने भारी मेहनत से गंगा का भव्य मार्ग बनवाया और उस पूरे मेहत प्रयास को गंगा अवतरण की गाथा में संजो दिया गया वैसे ही अगस्त के विंध्य मार्ग निर्माण के जटिल कारक को इस गाथा में संजोकर रख दिया गया हो तो क्या आश्चर्य उत्तर में आने जाने की कठिनाई को आसान बनाने के वृहत अगस्त कर्म को हमारे पुराण ने इस तरह का गाथा आकार दे दिया हो तो क्या आश्चर्य पर में जब मानसून थम जाता है सावन और फिर भादों के बादलों का पानी खत्म हो जाता है तो उस वक्त खगोल विज्ञान के अनुसार दक्षिण दिशा में अगस्त्य नामक नक्षत्र का उदय होता है दक्षिण में अगस्त्य का उदय होने का अर्थ ही यह मान लिया जाता है कि बस अब वर्षा खत्म और सुहाने दिन आ गए हैं। है अगस्त्य पंथ जल सोखा रामचरित हमें तो बस यही एकमात्र समझ में आने वाला कारण लगता है कि पानी सोखने वाले अगस्त्य नक्षत्र के उदय को हमारे पुराण कारो ने अगस्त्य द्वारा समुद्र पी जाने की गाथा में वैसे ही रंगबिरंगा बना दिया है जैसे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की खगोल वैज्ञानिक घटनाओं को राहु केतु के चोरी छिपे अमृत पीने की गाथा में रख दिया गया है क्या निश्चित निकला यह कि दक्षिण के इस दंड कारण निवासी महिला का कोई ऐसा दबदबा था कि नारण्य में सुनाई गई पुराण गाथाओं पर यह विराट व्यक्तित्व छाया रहा और अगर मान लिया जाए कि अगस्त्य ने विंध्य को पार कर उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर जाने का आसान रास्ता बनवाया तो इस दबदबे का उचित कारण भी हमारी समझ में आ जाता है विंध्य शब्द की व्युत्पत्ति वे धातु से कही जाती है भूमि को भेद कर यह पर्वतमाला भारत के मध्य में स्थित है यही मूल कल्पना इस नाम में निहित जान पड़ती है विंध्य की गणना सप्त कुल पर्वतों में है वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकिण कांड में विंध्य का उल्लेख संपाती नामक वृद्धराज ने इस प्रकार किया है अस् विंध्य शिखरे पतिस्मित पुरा नदरीतांग ता सूर्य रश्मि भी ततस्तु सागर शैला नदी सर्वासर वना च प्रदेश निरीक्षे मतिराग तापक्षण कंदराद्र कूटवान्न दक्षिण स्थिर विंध्यो यहात भीष्म पर्व में विंध्य को कुल पर्वतों की श्रेणी में परिगणित किया गया है श्रीमद् कालिदास ने कुश की राजधानी कुशावती को विंध्य के दक्षिण में बताया है कुशावती को छोड़कर अयोध्या वापस आते समय कुश ने विंध्य को पार किया था विरल विंध्यूलिंदी विष्णु पुराण में नर्मदा और सुरस आदि नदियों को विंध्य पर्वत से उद्भूत बताया गया है नर्मदा सुरस नदियों निर्गता पुराणों के प्रसिद्ध अध्यक्षता के अनुसार मारखंड पुराण में जिन नदियों और पर्वतों के नाम हैं, उनके परीक्षण से सूचित होता है कि प्राचीन काल में विंध्य वर्तमान विंध्याचल के पूर्वी भाग का ही नाम था जिसका विस्तार नर्मदा के उत्तर की ओर भोपाल से लेकर दक्षिण बिहार तक था इसके पश्चिमी भाग और अरावली की पहाड़ियों का संयुक्त नाम पारिपात्र था पौराणिक कथाओं से सूचित होता है कि विंध्याचल को पार करके अगत से ऋषि सर्वप्रथम दक्षिण दिशा गए थे और वहां जाकर उन्होंने आर्य संस्कृति का प्रचार किया था विंध्य क्षेत्र नास्त ब्रह्मांड गोल के जगत जनीमूल प्रकृति त्रिगुणात्मिका माँ विंध्यवासिनी की परम प्रिय एवं त्रिलोक्य पूजा स्थली है विन्ध्याचल साधकों के लिए भी परम पावन सिद्ध पीठ तपो है पर्यटकों के लिए प्राकृतिक सौन्दर्य से भरपूर विन्ध्य क्षेत्र का गौरवशाली इतिहास रहा है यहां के अनूठे प्राकृतिक सौंदर्य आसमान को छूते पहाड़ झरने जल प्रपात तथा पुरातत्व में रुचि रखने वालों के लिए पहाड़ों में बने गुफाओं में चित्र के इतिहास को समेटे विन्ध्य क्षेत्र परिपूर्ण है भौगोलिक दृष्टि से विंध्याचल संपूर्ण भारतवर्ष का मध्य बिंदु है इतिहास के प्रमुख धर्म ग्रंथ व पुस्तको में श्री विंध्यवासिनी देवी व विन्ध्य क्षेत्र की चर्चा की गई है विन्ध्य क्षेत्र की सर्वाधिक चर्चा औप्न व के विन्ध्य महात्मिक खंड में प्राप्त होती है वैसे तो वाल्मीकि रामायण में, में सुगरी द्वारा विन्ध्य क्षेत्र व संपूर्ण भारतवर्ष का भौगोलिक वर्णन प्राप्त होता है विन्ध्याचल मंडल के ही जिला सोनभद्र क्षेत्र में प्राप्त जीवाश्म एक अरब 50 साल करोड़ वर्ष प्राचीन माना गया है विंध्य क्षेत्र की श्री भारतवर्ष के सभी पर्वत श्रृंखलाओं से सबसे लंबी व विस्तृत है यह श्री बंगाल से होते हुए बिहार झारखण्ड विन्ध्याचल मिर्जापुर उत्तर प्रदेश होते हुए मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र तक अपनी अनुपम छटा बिखेर रही है विंध्य पर्वत के ऐषाण्य कोण विंध्य क्षेत्र में ही माना जाता है इस कोण परादी शक्ति माँ विंध्य विराजमान है जहां पथित पावनी मां गंगा विंध्य पर्वत को स्पर्श करते हुए जगत जनिका पाँव पखारती है वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐषाण्य कोण धर्म का कोण माना जाता है जहाँ भक्तों का कल्याण के लिए वास करने वाली शक्ति अपने भक्तों का मनोरथ पूर्ण कर रही है एक अरब से अधिक जनसंख्या वाले इस देश की घड़ियों का मानक समय चाहे जम्मू कश्मीर कन्याकुमारी अरुणाचल प्रदेश महाराष्ट्र मुंबई या दिल्ली हो इन सब स्थानों का समय विंध्याचल से निर्धारित होता है यही पर भारतीय मानक समय आई का आधार बिंदु है इसीलिए विंध्यवासिनी को बिंदुवासिनी भी कहा जाता है भगवान भुवन भाष्कर की प्रथम रश्मि या सर्वप्रथम विंध्याचल की ही धरती पर पड़ती है 27 जनवरी 2007 दिल्ली से आई हुई स्पेश नामक संस्था की टीम ने अपना शोध पूर्ण करके एक बोर्ड लगाया है और उल्लेखित किया है कि बयासी पूर्वी देशांतर पर विंध्याचल स्थित है जो भारत वर्ष का मध्य बिंदु है यही से पूरे देश का मानक समय निर्धारित होता है यह बोड विंध्यवासिनी मंदिर से दक्षिण अमरावती चाराहा इलाहाबाद मीर मार्ग पर लगाया गया है जो विंध्य क्षेत्र के त्रिकोण परिक्रमा के अंतर्गत आता है भौतिक दृष्टि से देखने पर तो यह विंध्य पर्वत पश्चिम बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक फैला है इससे यह जिज्ञासा और सहज रूप से प्रकट होती है की माँ विंध्यवासिनी का परम स्थान कौन सा है जहाँ माँ अपने सम्पूर्ण श्री विग्रह ऐसी आसीन है बृहद नील तंत्र के अनुसार संघ में विंध्य गंगाया विंध्य विंध्य निवासिनी से यह बात पूर्णतया स्पष्ट हो जाती है कि की नागाधिराज विंध्याचल तथा देव नदी गंगा का जहाँ मिलन स्थल है उसी स्थान पर माँ विन्ध्यवासिनी का दिव्य दाम है संपूर्ण भारत में दृष्टिपात करने पर विंध्य पर्वत तथा गंगा जी का संगम इसी क्षेत्र में हुआ है माँ विन्ध्यवासिनी का यह पीठ शक्ति पीठ न होकर सिद्ध पीठ महाशक्ति पीठ है शक्तिपीठ वे है जो सतिकरंग गिरा है यह महामाया का सनातन पीठ है जो अपने पूरे श्री विग्रह से विराजमान है मां विन्द्यवासिनी की जो अन्य दस शक्तियाँ हैं वो दस महाविद्या के नाम से जानी जाती है उनका ही वामार्क से पूजन का विधान है मां विन्द्यवासिनी की ये दस महाशक्तियाँ भी विन्ध्य क्षेत्र के दस दिशाओं में विराजमान है जिसका पूजन वामार्स से इस क्षेत्र में होता है मिर्जापुर शहर दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश राज्य उत्तर मध्य भारत वाराणसी पहले बनारस दक्षिण पश्चिम में गंगा नदी के तट पर विंध्याचल की कैमूर पर्वत श्रेणियों में स्थित है इसके आसपास के क्षेत्र में उत्तर में गंगा के कछारी मैदान का हिस्सा और दक्षिण में विंध्य पर्वत श्रेणी की कुछ पहाड़ियां हैं यह क्षेत्र सो नदी द्वारा अववाहित होता है इसकी सहायक धारा रेहंग पर बांध बनाया गया है जिससे विशाल जलाशय का निर्माण हो गया है और इसमें जल विद्युत उत्पादन भी होता है यहाँ नदी तट पर कई मंदिर और घाट है विंध्याचल में काली का प्राचीन मंदिर है जहाँ तीर्थयात्री जाते हैं मिर्जापुर की स्थापना संभवतः 17वीं शताब्दी में हुई थी 1800 यह एक हजार आठ सौ व्यापार केंद्र बन गया था जब एक में इलाहाबाद रेल लाइन की शुरुआत हुई तो मिर्जापुर का पतन होने लगा लेकिन स्थानीय व्यापार में इसका महत्व बढ़ता रहा मिर्जापुर क्षेत्र में सोन नदी के तट पर लिखुनिया भल लोहरी इत्यादि सौ से अधिक पाषाणकालीन चित्रों से युक्त गुफाएं तथा शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं। ये चित्र लगभग 5000 ईसा पूर्व के माने जाते हैं यहां शिकार के सर्वाधिक चित्र बने हुए हैं जलती हुई मशाल से बाघ का सामना करता हुआ मानव लोहरी गुफा में चित्रित किया गया है लिखुनिया गुफा में कुछ घुड़सवार पालतू हत्थनी की सहायता से एक जंगली हाथी को पकड़ते हुए चित्रित है इन घुड़सवारों के हाथों में लंबे लंबे भाले चित्रित किए गए हैं यहां पर मृत्यु के कष्ट से कराहता हुआ ऊपर की ओर मुंह किए हुए सूअर, जिसकी पीठ पर नुकीला तीन नुमा हथियार घुसा हुआ है स्वाभाविक रूप से चित्रित किया गया है अधिकांश भूमि नहर द्वारा सिचक है तथा यहां चावल जौ और गेहूं की खेती होती है यह व्यापार का एक बड़ा केंद्र है विशेषकर कपास और लाका यह अच्छे कालीनों कम्बलों तथा रेशमी कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है यहाँ पर तांबे कांस तथा अन्य धातु के बर्तन भी बनाए जाते हैं प्रमुख रेल लाइन और सड़क जंक्शन पर स्थित यह स्थान औद्योगिक केंद्र भी है जहां कपास मिल, बलुआ पत्थर की कटाई और पीतल के बर्तन व कालीन निर्माण उद्योग स्थित हैं चौदह शून्य एक दो दो विजयपुर राज्य के दो कैलाश और मानस मिर्जापुर के कुछ क्षेत्रों का वर्णन महाभारत में भी आता है यही के राजा भूशा थे जिन्होंने महाभारत में युद्ध किया था और विरति को प्राप्त हुए थे गीता में भी इसके बारे में वर्णन आता है भूरीश्रुआ का युद्ध महाभारत के युद्ध में सातवें के साथ हुआ था इस संबंधित बहुत सारे प्रमाण अरोरा के पास भुवाली खास गांव में आज भी उपलब्ध है जैसा कि हमने जानते हैं कि मिर्जापुर नाम का अर्थ होता ही राजाओं का शहर या राजाओं का नगर होता है जिस समय भातर पर मुसलमानों का राज्य था जिसके बाद अंग्रेजों का अधिकार मिर्जापुर पर हो गया जब इस कविंदी क्षेत्र का नाम बदलकर मिर्जापुर कर दिया गया मिर्जापुर के विन्द क्षेत्र से थोड़ा सा उत्तर में विन्द की घाटियों में उस समय जगमनल पहाड़ के अतिरिक्त एक छोटा सा राज्य सियासत के रूप में था जिसको विजयपुर के नाम से जाना जाता था जहाँ पर एक राजा हरिश्चंद्र नाम राज्य करते थे उनके दरबार के मुख्य रत्नों में एक विद्वान ब्राह्मण कैलाश नाम भी थे जिनको लोग प्रेम ऐसी कैलाश कहकर बुलाते थे पुराने समय की बात है राजा को कोई को को संतान नहीं हो रही थी शिवाय एक लड़की के जिसकी शादी के बाद वे राजा रानी बहुत चिंतित थे वह एक लड़का चाहते थे जिसके लिए उन्होंने बहुत कुछ किया मगर लड़का नहीं हुआ इसके बारे में और कुछ विशेष मंत्रणा करने के लिए उन्होंने अपने मंत्री और विद्वानों की एक सभा दरबार में बुलाई जिसमें इस विषय पर राजा ने अपने अभिलाषा को सबके सामने रखा क्योंकि उस समय मुगल साम्राज्य अपनी उच्चाइयों पर था उनके पास मुगलों का संदेश भेजा गया था की वह अपना राज्य मुगल साम्राज्य के हवाले कर दे या फिर युद्ध के लिए तैयार रहे किसी भी समय आक्रमण हो सकता है राजा उस समय बहुत चिंतित थे कि उनकी मृत्यु के बाद इस राज्य की देखभाल कौन करेगा राजा के इस प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं था राजा के अधिकार में उस समय मिर्जापुर का लगभग सभी हिस्से थे जो काफी बड़ा और विस्तृत था जिसका क्षेत्र उत्तर में जौनपुर तक पूर्व में बनारस तक पश्चिम इलाहाबाद से सटा हुआ था और दक्षिण में मध्य प्रदेश के बार्डर तक फैला हुआ उस समय बनारस में राजा काशी नरेश का राज्य था इलाहाबाद में मांडा के राजा थे जिन्हें पौत्र पी सिंह थे जो भारत के अंग्रेजों से आजाद होने पर कुछ समय के लिए भारत प्रधानमंत्री भी चुने गए थे राजा ने अपने मंत्रियों और सेनापतियों को बुलाकर इनके सामने यह प्रस्ताव रखा कि अपने राज्य को मुगलों को सौंप देना चाहिए इससे व्यर्थ में नरसाह और हम सबको कुछ क्षेत्र हमारे जीने खाने के लिए मुगल साम्राज्य से अवश्य मिल जाएगा राजा की इस बात को सुनकर लगभग सभी लोग तैयार हो गए शिवाय ब्राह्मण कैलाश के, के दरबार में सबकी बातों पर अपनी असहमति जताते हुए खड़े हो गए और राजा से अपनी बात कहने की इजाजत मांगी पहले तो राजा ने कैलाश को बहुत तेज घूर कर देखा फिर कुछ पल सोचकर उनकी विद्वता और प्रसिद्धि के बारे में विचार करके कैलाश को अपनी बात कहने की इजाजत दे दी कैलाश ने खड़े होकर सभी दरबारियों और राजा हरिश्चन्द्र को संबोधित करते हुए कहा कि इस तरह से हमको अपनी हार को स्वीकार करके बिना युद्ध किए ही अपने राज्य को मुगलों के अधीन करना कोई श्रेष्ठ कार्य नहीं है इससे हमारा बहुत अपमान और होगा हम सब कार्यों के श्रेणी में माने जाएंगे हमें युद्ध करना चाहिए हम जानते हैं की उनके पास बहुत बड़ी सेना है ऐसे बहुत बड़े बड़े सुरमा और योद्धा है इस तरह से हम अपने वीरों और योद्धाओं का अपमान नहीं कर सकते हैं राजा ने कहा कैलाश तुम भूल रहे हो कि हमारी सेना और हमारे योद्धा सब मिलाकर उसी प्रकार से है जैसे किसी उंट के मुंह में जीरा। हम कैसे उस विशाल सेना से युद्ध कर सकते हैं क्या तुम्हारे पास कोई योजना है तो हमें बताओ हम अवश्य विचार करेंगे कैलाश ने कहा कि हम इसके लिए अपने पड़ोसी राजाओं ऐसी मित्रता कर सकते है इलाहाबाद के राजा और काशी के राजा की सेना यदि हमारे पास हो जाती है तो हम मुगल सास को अपने राज्य में प्रवेश करने से रोक सकते हैं और हम सब मिलकर मुगल सेना से लड़ते हैं इसके साथ मुगल सेना को जो हमारे क्षेत्रों से परिचित नहीं है उसको हम सब गंगा की तराइयों में घेरकर कर सकते हैं यदि एक बार मुगल सेना विंध्य पर्वत की घाटी में गंगा पार करके पहुंच जाती है तो हम उसे वापिस नहीं जाने देखे दक्षिण में पर्वत है जहाँ से भागना संभव नहीं है उत्तर में गंगा है पूरब में भी पहाड़ियां है मुगलों की सेना उत्तर से ही हमारे नगर में घुसेगी हमें करना क्या है किसी तरह से छियानबे क्षेत्र को पानी से भर देना है रात्रि के समय पश्चिम के रास्ते से जिससे उनकी सेना पूरी तरह से घिर जाएगी और हमारे सैनिक आसानी से उन्हें माँच सकते हैं राजा हरिश्चंद्र को कैलाश की योजना में दम मालूम पढ़ा और उन्होंने कहा तुम ठीक कह रहे हो अगले ही दिन पत्र लिखकर इलाहाबाद और बनारस के राजाओं से संपर्क साधा गया और युद्ध की तैयारी की जाने लगी और सेनापति के स्थान पर इस युद्ध का सेनापति वैजू को राज ने नियुक्त किया सारी सेना और सभी अधिकारी सब सेनाएं कैलाश के आदेशों में कार्य करने लगे इस तरह से कैलाश ने एक अलग आपातकालीन सभा बुलाई जिसमे राज्य के मुख्य अधिकारियों को भी शामिल किया गया और कुछ गुप्तचरों को भी काम पर लगाया गया जो आने वाली मुगल सेना की सभी गुप्त जानकारी लगातार कैलाश को देते रहे इसके अतिरिक्त पड़ोसी राजाओं के पास भी कैलाश ने अपने दो विश्वसनीय आदमियों को संदेश लेकर भेजा कि आप हमारे साथ मिलकर मुगलों का सामना करे अन्यथा सभी मुगलों के अत्याचार का सामना करने के लिए तैयार रहे इसके बाद कैलाश ने सभा का समापन किया और अगले दिन मिलने का वादा करके सबसे विदा लेकर अपने घर को चल दिया कैलाश स्वयं एक बहादुर विद्वान व्यक्ति के साथ अपने नौ शक्तिशाली पुत्रों की क्षत्र छाया में रहता था जिससे जो कैलाश का विरोध करने वाले राज्य में थे उन सब की कैलाश के सामने बिल्कुल नहीं चलती थी कैलाश ने अपने प्रत्येक पुत्रों को एक एक सेना की टुकड़ी की कमान सौंप कर सबको युद्ध के मैदान में गंगा की ताराई में भेज दिया और एक ऐसी नहर का निर्माण करने को कहा गया जिससे गंगा का पानी उस विशाल विन्द की घाटी में पहुँच सके जो जंगली और उस भूमि है कैलाश के, के नौ पुत्र सबके सब एक से बढ़कर एक सुरमा और बहादुर व्यक्ति थे जिनके खून में वफादारी और साहस कुटकुट कर भरी थी सबसे बड़ा बेटा राजेंद्रनाथ जो एक खतरनाक तलवार वाजतीर बाढ़ घोड़सवारी और हर प्रकार के युद्ध की कला कौशल से युक्त था इसी तरह कैलाश के, के प्रत्येक पुत्र हर तरह से सबल और सक्षम थे जिन पर कैलाश को बहुत अभिमान के साथ स्वाभिमान भी था जिस गांव का कैलाश है उसके हित पड़ोस में एक गांव के रहने वाले ब्राह्मण परिवार में सदानंद नाम के व्यक्ति भी रहते हैं जिनको प्रेम से लोग मानस के नाम से भी पुकारते हैं इनके भी दो पुत्र हैं जो बहुत वीर और सुरमा के साथ योद्धा भी है जिनमें से एक मुरली और दूसरे विद्याधर हैं। यह दोनों मानस के साथ कार्यभार देखते थे जो राजा के द्वारा जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा जो लाखों एकड़ में फैला है जहाँ पर खेती का काम होता है जो गंगा किनारे उत्तर से लेकर दक्षिण विंध्य पर्वत तक फैला है जिसकी देखभाल मानस और, और उसके पुत्र करते हैं यह कैलाश के विशेष वफादार और परम मित्र हैं। मानस सारी जमीन में खेती का कार्य कराते हैं और उसकी लगान आदि किसानों और कास्तकारों से लेकर राजा के कोष में जमा कराने के कार्य के साथ अनाज संग्रह कराना इत्यादि कार्य की इनकी जिम्मेदारी में होता है यह सब बहुत सम्पन्न और राजा के दो बाजू के समान है राजा हरिश्चंद्र इन पर बहुत भरोसा रखता है इसलिए इनको काफी जमीन दी रखा है जिसमें यह अपनी स्वयं की खेती कराते हैं यहां इनके अंतर्गत कई सारे गांव भी दिए गए हैं इनके पास बहुत सारे घोड़े हाथियों की व्यवस्था राजा के द्वारा दी गई है जो इनके सेवा में हमेशा दिन रात तत्पर रहते हैं जैसे का साफ करने के लिए धोबी का खानदान जिसके लिए अलग से जमीन को दिया गया है लकड़ी का कार्य करने वाला लुहार उसको भी जमीन दिया गया है जिन्हें खाने के लिए कुहार मिट्टी आदि का बर्तन बनाने वाले नाई आदि है इनके बहुत सारे शत्रु भी है जो इनकी समृद्धि और शक्ति को देखकर जलते हैं इसलिए यह लोग अपना गुट बनाकर इस समय मुगल सेनाओं से मिलकर इनके खिलाफ षडयंत्र कर रहे हैं जिसमें एक सबका नेता कमला नाम का व्यक्ति है जो कोल भिल का नेता था जिसने मुगल सेना जिसने विजयपुर साम्राज्य को जीतने के लिए उत्तर के जंगलों में अपना पड़ाव डाल रखा है जहाँ पर कमला रात्रि के समय जाकर विजयपुर के राजा की गुप्त जानकारियों को और उसके इरादे के बारे में बताता है कि राजा हरिश्चंद्र मुगल साम्राज्य के साथ विद्रोह करने के लिए तैयार हो गए हैं जिसमें कैलाश ने उनको भड़का कर युद्ध के लिए तैयार कर लिया है जिसके साथ बनारस और इलाहाबाद के राजाओं की सेना भी होगी उस समय मुगल साम्राज्य की सेना का सेना शमशेर बहा था उसने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए अपने गले से एक मोतियों की माला निकालकर कमला के हाथों में रखते हुए कहा आने दो सालों को हम उनको वैसे ही भुजेगे जैसे दाना भुजने वाला दाने को भर भुजता है अपनी भरसाई में और आगे शमशेर ने कहा कमला को कि तुम जाकर विजय नगर की सेना और गांव में जाकर यह गुप्त रूप ऐसी प्रचार कर दो की यदि जो हमारे मुस्लिम धर्म को ग्रहण कर लेगा उन सबको माफ कर दिया जाएगा और उनको हम विजयपुर रियासत जीतने के बाद बड़े बड़े पदों पर अपने अधिकारी नियुक्त करेंगे इसलिए हमारा साथ दे और कमला को वहां का नया राजा बना दिया जाएगा जिसको सुनकर कमला बहुत प्रसन्न हुआ और रात्रि के समय अपने घोड़े पर सवार होकर विजयपुर के लिए रवाना हुआ और सुबह होने ऐसी पहले भोर में ही विजयपुर राज्य के सिम्मा में प्रवेश कर गया जिसकी सूचना कैलाश के गुप्ताचरों के द्वारा कैलाश और उसके पुत्र को हो गयी कैलाश ने कहा कि उसको रास्ते में ही पकड़कर जेल में डाल दिया जाए ऐसा ही किया गया कमला को सैनिकों ने पकड़कर जेल में डाल दिया गया अगले दिन राजा हरिश्चंद्र के दरबार में कमला को पेश किया गया जहां पर उसने अपने अपराध स्वीकार कर लिया और मुगल सेनापति की योजना और उसके द्वारा दी गई मोतिये की माला भी राजा के समक्ष प्रस्तुत किया राजा ने कहा तुम्हारी गद्दारी की सजा मौत दी जाती है और अपने सैनिकों को, को आज्ञा दिया कि इसको ले जाकर विजयपुर नगर के चौराहे आहेब फांसी पर लटका दिया जाए जिससे राज्य के और नागरिकों को भी ज्ञात हो हमसे गद्दारी की सजा क्या है इसके अतिरिक्त जो इसके साथी उनके भी अंग भंग कर दिया जाए सिपाही गद्दार कमला को अपने साथ ले गए और रात्रि के समय उसको भरे बाजार के चौराहे पर फांसी पर लटका दिया जिससे कमला के प्राण पखे रूपल में ही उड़ गए और दूसरे सभी उसके सहयोगियों की पकड़ कर उनके मंग कर दिया गया दूसरे दिन राजा हिश्चंद्र के दरबार में एक दूत ने आने की गुजारिश की और उसको आने की आज्ञा राजा के द्वारा दिख गई जब वह आया तो राजा ने उससे पूछा दूत से की बताओ क्या समाचार है दूत ने बताया की इलाहाबाद और बनारस के राजाओं के प्रतिनिधि आये है हमारे युद्ध के निमंत्रण पर आपसे मिलना चाहते हैं राजा ने कहा उनको दरबार में आने दे दरबार में दोनों राज्य के प्रतिनिधि आए और पहले राजा का अभिवादन किया और कहा कि हमारी सेनाएं मुगल साम्राज्य की सेना से टक कर लेने के लिए तैयार है राजा ने कहा हमें ऐसी ही आप लोगों के राजाओं से उम्मीद थी कैलाश ने युद्ध की पूर्व संध्या पर सभी को संबोधित करते हुए एक लंबा चौड़ा भाषण देकर अपनी सेना और सभी अधिकारियों को उत्साहित करते हुए सबसे पहले सबका यथा योग्य अभिवादन करके कहा कि मेरे मित्रों यह संकट का समय है और यही समय हम सब की परीक्षा का है हम सब जानते हैं कि इस विश्व ब्रह्मांड के उद्भव से पहले केवल एक अदृश्य शक्ति परमेश्वर के रूप में विद्यमान थी उसने इच्छा की मैं अनंत रूपों में हो जाऊँ उस अदृश्य परमेश्वर ने एक बृहत्तम उद्घोष रूप शब्दों का उच्चारण किया जो परमेश्वर का निज है जैसा कि वेद की मान्यता है जिसमें शब्द ज्ञान है इस तरह से एक मायण में शब्द को भी ईश्वर या ब्रह्म कहते हैं इस परमेश्वर के उत्तीन नाम के उच्चारण मात्र से अदृश्य जगत से दृश्य जगत में बहुत सूक्ष्म एक कर्ण का सर्जन हुआ जिसमें प्रथम ब्रह्मकंड दूसरा विष्णुकण तीसरा महेश कहते हैं यह एक परमाणु बन गए और यह ब्रह्मकंड निरंतर विस्तार करने लगा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 यही महेश कर्ण है यह एक ही पदार्थ से अलग अलग रूपों में विभाजित हुए है जैसा कि हम सब जानते हैं कि जल एक ऐसा पदार्थ है जिसमें आग और हवा भी है जिस प्रकार से वायु ऑक्सीजन जीवन के लिए आवश्यक तत्व है जिसको जल के अंदर रहने वाले जलीय जीव मछली आदि पानी में से छानकर स्वयं लेते हैं और अपने आप को पानी के अंदर जीने लायक बनाते हैं पानी के एक परमाणु में दो तत्व है आग और हवा और इससे तीसरा स्वयं जल बनता है चौथा तत्व आकाश है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 इनको व्यवस्थित रूप से उस परमेश्वर ने पैदा किया सबसे पहले शुक्रवार ग्रह पर आज के अरबों खरबों साल पहले वायुमंडल निर्मित किया गया उसके बाद उस ग्रह पर वनस्पति युग आया जिससे पेड़ पौधों को उत्पन्न किया गया उसके उपरांत युग फिर मनु युग आया अर्थात मन का सर्जन हुआ जो आकाश का ही एक रूप है यह विष्णु कर्ण के रूप में है क्योंकि मन ही है जो दोनों में एक साथ भाजता है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 शुक्रवार ग्रह के वायुमंडल को और वहां का सभी जीवों का अंत करके यह बृहस्पति पर अपनी वस्तिया वसालिया और अरबों सालों तक उस ग्रह के संसाधनों का दोहन किया और उसको भी अधमरा करके जब देखा कि इस पर जीवन का रहना संभव नहीं है तो वे मंगलवार ग्रह पर अपना निवास स्थान बनाया वहां पर भी अरबों सालों तक कहा जब उस ग्रह के जै संसाधन अंत हो गए तो यह मानव हम सबके पोर्वज पृथ्वी पर अपना निवास बनाने के लिए आगे यह मन ही परमेश्वर के साथ एक होकर ज्ञान बनकर अपने ज्ञान से ही सभी जीव जंतुओं का पुनः सर्जन कर दिया यह पृथ्वी पर सर्वप्रथम ब्रह्मा विष्णु महेश तीन पुरुष हुए इन तीनों के अधिकार में ही यह सम्पूर्ण दृश्यमय जगत हो गया जैसा कि मैंने पहले बताया कि महेश जिनको हमशिव के नाम से भी जानते हैं यह सनहार के देवता के रूप में माने जाते हैं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 यक्ष नाम का जो पुत्र ब्रह्मा के थे वह सिर्फ पवित्र कार्यों को करते थे जिसमें यज्ञ सर्वश्रेष्ठ कर्म है जिससे ही इस विश्व ब्रह्मांड की रक्षा संभव है दूसरे पुत्र थे जिसका कार्य था यज्ञ रूपी श्रेष्ठ कर्मों की निरंतर रक्षा करना जो आगे चलकर देवता और धर्त के रूप में विख्यात हुए इस जगत में जब इस जगत में बहुत समय तक देवता और धर्तों ने राज्य किया और इस दृश्य जगत के आकर्षण में आसक्ति के कारण दोनों अपने मुख्य कर्मो से विरक्त होने लगे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 इन्हीं को देवता और दार्ते कहते हैं यह दोनों ही ऋषि महर्षियों की संतानें थी जिनके पिता स्वयं ब्रह्मा है इनके ही भी इस जगत में चल रहे हैं एक श्रेष्ठ किस्म के मानव वे जो देवता के समान हैं, जो दूसरों के दुख दर्द पीड़ा को समझते हैं जो सत्य और धर्म की रक्षा करके दुष्टों के संहार के लिए इस पृथ्वी प्रकट होते हैं जिनकी संख्या अत्यधिक कम है दूसरे राक्षस दैत्य है जिनकी संख्या बहुत अधिक है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 दूसरा कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कानी उगंगली से उठ लिया था अगस्त ऋषि ने सागर को सुखा दिया था राम के ही बंसज थे भगीरथ जिन्होंने गंगा को आकाश से जमीन पर लाए थे इसके पीछे मैं यह बताना चाहते हूँ कि पहले लोग इन पदार्थों के देवता शिव की आराधना करके उनसे अपना मन चाह कार्य सिद्ध कर लेते थे दूसरी बात जो मैं बताना चाहता हूँ वह यह है की पहले जो शुक्रवार बृहस्पति मंगलवार पर सृष्टि कैसे खत्म हो गई? उसका कारण यही है कि देवता और धर्तियों का निरंतर युद्ध संग्राम होता रहा जब देवताओं की संख्या कम होने लगी धर्तियों का अधिकार ग्रहों पर होने लगा हर तरफ त्राहित रही मचने लगी हर कोई प्रताड़ित होने लगा तब जैसा कि कृष्ण गीता में कहते हैं धर्म सह जब जब पृथ्वी पर दुष्टों की संख्या और अत्याचार बढ़ेगा और धर्म का नाश होगा तब तब मैं यहां जन्म लेकर उस ग्रह का उद्धार करूंगा और उन सब का साम्राज्य समाप्त करके धर्म और सत्य के राज्य की स्थापना करूंगा। यह एक सिद्धांत इसी पर चलकर परमेश्वर ने मानव शरीर में कुछ समय के लिए अवतरित होकर संपूर्ण जगत को अधर्म से मुक्त किया जिसमें उस ग्रह के राक्षस वंशों को खत्म करने के लिए खतरनाक युद्ध हुए जिसमे आज से भी आधुनिक और खतरनाक हथियारों का प्रयोग किया गया था उनके पास परमाणु बम आदि की श्रेष्ठतम और उत्तम किस्म के खतरनाक अस्त्र शस्त्र थे इसका नया प्रमाण पृथ्वी पर मिला है सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के अंत का कारण यह परमाणु बम ही थे जिनको हमारे पूर्वजों ने इस पृथ्वी पर गिराया था पहले के समय में अति उत्तम विमान और स्पेस क्राफ्ट थे जो आकाश में प्रकाश की गति से यात्रा करके एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर आसानी से पहुंच जाते थे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 जिस युद्ध में इस पृथ्वी का तीन हिस्सा से सभी जीव जंतु प्राणियों को मार दिया गया था जब शाल्व को यह कोई यह ज्ञात हुआ कि उसकी योजना कामयाब नहीं हो रही है उसके सारे जो योद्वा है वह मारे जा रहे हैं। इस पृथ्वी पर सत्यता और धर्म का राज्य स्थापित हो गया है तब उसने भयंकर क्रोधित होकर अपनी सभी शक्तियों का अपने तीनों ग्रहों से एक साथ कृष्ण के राज्य पर छोड़ा था उस समय कृष्ण अपने राज्य द्वारिका में रहते थे जब उस पर शाल्व ने भंग्य आक्रमण कर दिया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 कुछ पल के कैलाश ने अपनी बाणी को विराम दिया और आगे कहना शुरू किया इस तरह से भगवान कृष्ण की तुलना में और उनके शत्रुओं की तुलना में यह मुगल साम्राज्य हमारे लिए कुछ भी नहीं है यह भी राक्षसों की संतान और रावण आदि के ही वंशज है जो शुक्रचार्य के द्वारा अरब में सर्वप्रथम बसाए गए थे हम ही सब व देवता के वंशज है जो हमारे राज्य को हड़पना चाहते हैं, वे हम सब के शत्रु हैं। यह सब राक्षस के समान है हमें वही कार्य करना है जो कार्य योगेश्वर कृष्ण ने और मर्यादा श्रीराम ने किया है हमें सत्य की धर्म की और अपने प्रजा की रक्षा के लिए यदि अपने जीवन को दाव पर लगाना पड़े तो कोई प्रवाह नहीं है इसके लिए हम सबको तैयार होना होगा सब ने एक साथ कहा की हम सब हर तरह से तैयार है मेरे प्रिय विजयपुर राज्य के वासियों में अपना अनुभव आप सबके साथ बांट रहा हूँ मैंने अपने गहन अनुभव और शोध से यह जाना है कि इस संसार में रहना है और सफलता को हासिल करना है और अपने लिए अच्छा कुछ श्रेष्ठ करना चाहते हो तो तुम्हें कुछ एक वस्तुओं का जीवन में स्थान नहीं देना चाहिए पहली सबसे खतरनाक वस्तु है शांति दूसरी सरलता तीसरी सजनता यह केवल शब्दकोश में ही रहे तो बहुत अच्छा है यदि इनका स्थान जीवन में हो गया तो जीवन का रहना बहुत कठिन और दुष्कर होगा जो लोग शांति सरलता और सज्जनता निर्दोषता की बातें करते हैं वह सारे धूर्त के हिंसक और बहुत खतरनाक किस्म के व्यक्ति है इनसे तुम्हें सावधान रहना चाहिए अब संसार बदल गया है आज के संसार में एक सरल शांत और सज्जन निर्दोष आदमी का जीवन जीना एक आत्महत्या के समान है और कौन बुद्धिमान आदमी स्वयं की आत्महत्या करना चाहता होगा जैसा कि हम सब जानते हैं जो बहुत शांत और सज्जन की स्म के व्यक्ति होते हैं और हमेशा हर किसी के साथ बहुत सरलता से और प्रेम भाव से ही पेश आते हैं जिसके कारण उनके जीवन में कोई भी व्यक्ति उनके साथ नहीं अच्छा व्यवहार नहीं करता है हर आदमी उनको मूर्ख समझता है हालांकि वे बहुत ईमानदार और बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं जैसा की हम सब जानते है की यह संसार षडयंत्र और शाम दम दंड भेद से चलता है जो ऐसा नहीं करता है वह राज्य को चलाने के योग्य नहीं है ना ही वे राज्य के रक्षा को योग्य ही होता है सरल और शांत लोगों की बुद्धिमानी उनके लिए हमेशा एक नए संकट को ही खड़ी करती उनके पिता परमेश्वर भी उनसे खुश नहीं रहते क्योंकि वह अपनी शांति के कारण ही जरूरत से अधिक सहनशक्ति लोगों की दृष्टि में वे मूर्ख और बेकार समझे जाते हैं और हमेशा उनको तरह, तरह यातना कष्ट प्राप्त होता है मेरे मित्रों और साथियों यह वे समय है जब हम कुछ ऐसा कार्य कर सकते है जिससे हम अपनी मातृ भूमिका कर चुका सकते हैं हम सबको परमेश्वर का आहु भाग्य मानना चाहिए कि परमेश्वर ने हम सबको इस योग्य समझा और ऐसा कार्य करने के लिए नियुक्त किया है इसको ईश्वर को आदेश मानकर कर हम सबको अपनी जान की बाजी लगा देने में कोई कसर नहीं छोड़ना है हम ही इस दृश्यमय हजारों ब्रह्मांडो के मुख्य केंद्र या ब्रह्मांड मानव है हमारे अंदर ही वह अनंत ब्रह्मांडो का स्वामी विद्यमान होकर वेहत्री कालदर्शी हर पल शान से ले रहा है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 वह हमारा ही उपयोग करता है हम सब उसका दृश्य सत्या हमारे कर्म के मात्र मोहरे के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है हम स्वतंत्र नहीं है हम सब उसकी परतंत्रता में ही अपना संपूर्ण जीवन जीते हैं यदि कोई कहे कि वह हमारे कर्मों का फल देता है यह सत्य नहीं है हम जैसा कर्म करते हैं उसका फल भी हम स्वयं ग्रहण कर लेते हैं इसमें उसका कोई अधिकार नहीं है वह किसी को कभी ना ही प्रसन्न कर सकता है ना ही वह उसे दुख ही कर सकता है हम मृत्यु के भयंकर निर्दय पंजों में फंस चुके हैं तो उसमें हमारे स्वयं के कर्म ही कारण है उसमें वे परमेश्वर कुछ भी नहीं कर सकता है वे हमें मृत्यु के घातक खतरनाक पंजो से मुक्त नहीं कर सकता है हमने स्वयं के सर्वनाश में ही रुपए लेकर बहुत अधिक परिश्रम किया है हमारे द्वारा किए जाने वाले कर्म के परिणाम का ज्ञान न होने के कारण या लापरवाही के कारण जो कर्म किए जाते हैं जिसका परिणाम हमारे लिए विनाशकारक सिद्ध होता है मान लिया कोई एक पुरुष या स्त्री है जो नियम संयम से नहीं रहते हैं करते हैं, शरीर का निरंतर दोहन करते हैं, जीवन जीते हैं उनका जीवन हमेशा दुखमय होता है वह हमेशा अपने प्रत्येक कर्म से अपने लिए नए नए दुखों का निरंतर सर्जन करते हैं इसके उपरांत तो वह कितनी ही प्रार्थना या उपासना करते रहे इससे उन्हें कोई फर्यादा नहीं होता है शिवाय इनकी परेशानी और बढ़ जाती है हमारी प्रार्थना या उपासना हमें ताकतवर बनाते हैं और हमारे संकल्प मनोबल की दृढ़ इच्छा शक्ति को बढ़ाते हैं जिससे हम अपनी मुसीबतों से पार बाहर निकलने में समर्थ होते हैं इसमें उस परमेश्वर का कोई योगदान नहीं है यह निश्चित है जिसके साथ परमेश्वर होता है उसके साथ यह संपूर्ण सृष्टि होती है परमेश्वर कभी भी किसी का ना ही पक्ष में होता है ना ही वे कभी विपक्ष ही किसी के होता है वह हमेशा निष्पक्ष होता है वह ना किसी को जन्म ही देता है ना ही वे किसी को मारता ही है ना ही वह किसी को अमीर बनाता है ना ही वे किसी को गरीब ही बनाता है ना ही वह किसी को विद्वान बनाता है ना ही वे किसी को मूर्ख ही बनाता है हम सब ही अपने पूर्ण मालिक हैं हमने ही अपने आप को ऐसा बनाया है जैसा कि हम आज हैं हम स्वयं हमके मृत्यु के स्वयं हमके जीवन के स्वयं उनके विकास के स्वयं उनके पतन के सब का सब दारोमदार अपना ही है हम सब गलत बनाया गया है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 यह हमारे स्वार्थ की दो श्रेणिया है एक परमाणु अणु की तरह बहुत सूक्ष्म गुप्त है क्षुद्र रूप है जिसके परिणाम से हम अनभिज्ञ होते हैं इसका परिणाम बहुत खतरनाक होता है ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से परमाणु बम कार्य करता है जो हमें हमारे अंदर से ही पूरी तरह से निष्ठनाबुत कर देता है वहाँ किसी वस्तु का कभी सर्जन नहीं होता है वहां चारों तरफ हमेशा मृत्यु ही अपने पैरों को फैला कर ही रखती है और एक दूसरे प्रकार का कर्म होता है जो बहुत विशाल उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया जाता है जिसे हम परमेश्वर के समान कार्य करने वाले जो सभी परमाणुओं का संग्रह यह ब्रह्मांड जैसा कार्य है जो प्रकृति करती है जिसको नियंत्रित करने के लिए यह मानव प्रयासरत है हर आदमी परमेश्वर बनने के लिए पैदा होता है यह अस का दुर्भाग्य है की यह स्वयं को परमेश्वर नहीं बना पाता है कुछ ऐसे भी होते हैं जो इस कार्य को काफी हद तक कर लेते हैं जिन्हें हम अपना महापुरुष मानते हैं जिनके पद चिन्हों पर हम चलने का प्रयास करते हैं और कुछ हमारे जैसे लोग हैं जो कुछ अभी भी बाकी है जिसके लिए प्रयासरत है एक तीसरे प्रकार का कर्म है जिस पर हमने भारतीय मनुष्यों ने बहुत जोर दिया है वह है निष्काम कर्म करने के लिए निष्काम कर्म का मतलब है जिसके पीछे हमारा व्यक्तिगत कोई स्वार्थ ना हो जो कर्म करना यहाँ जगत में बहुत दुर्लभ हो चुका है यह जीवन क्रांति का मार्ग उन पुरुषों के लिए है जो पुरुषार्थ को अपना अस्त्र बनाने वाला उद्यमी पुरुष के समान प्रयत्नशील और शीघ्र वेग के साथ अपने शत्रु पर हमला करने वाले पराक्रमी योद्धा के समान है शत्रु दो प्रकार के हैं एक आंतरिक अज्ञानता को धारण करने वाला अज्ञान है और दूसरे बाहरी संसारिक शत्रु है जो राग द्वेश को धारण करने वाले है जो पराक्रमी योद्धा अपने शत्रु का नाश शीघ्र करता है जिस प्रकार से अन्न को भूनने वाला मनुष्य अन्न को शुद्धता से भूनता है उसी प्रकार पराक्रमी पराक्रम्धा अपने शत्रुओं की सेना को शीघ्रता से भूनता है जिस प्रकार से आग पानी को वास्तव में ही बदल देती है, जिस प्रकार से काला रंग हर रंग पर बहुत जल्दी चढ़ जाता है ठीक इसी प्रकार से अपने विरोधी ताकतों को अपने वश में कर लेते हैं जो ऐसा नहीं करवाता है उसे फिर वे उन अपने शत्रुओं को सम्मेलने का समय देता है जिससे उभरना समय के साथ मुश्किल और कठिन हो जाता है जैसे जब हमारी इंद्रियों में शक्ति होती है तभी उनको नियंत्रित करके अपने जीवन उद्देश्य को उपलब्ध कर लेते हैं जब इंद्रियां कमजोर हो जाती है और स्वयं हम के नियंत्रण करना असंभव हो जाता है इसलिए कहा गया है कि जीवन के प्रारंभ में ही जल्दी जल्दी अपनी त्रुटियों को जीवन से दूर करके स्वयं हम परिपूर्ण करो और सोम रूपये का पान करो अर्थात जीवन रुपये के परम आनंद का भोग करो अर्थात सामूहिक गुण वाले पेय शक्ति को बढ़ाने वाली परम दैव औषधियों का सेवन करो है क्योंकि वे परम तत्व एक रसायन ही है तदुउपरांत हर्ष और उत्साहित होकर अपनी दुष्ट दुष्टवृतियां जो शत्रुओं के समान है उनको परास्त करके इनसे हमेशा के लिए मुक्त हो जाओ अब सुनो जो जीवन में परम आनंद पाने का और सत्य को प्राप्त करने का नियम है जो अपने बल को बढ़ाने वाला है जिसने अपनी त्रुटियों को दूर करना जान लिया है और जो पुरुष सदगुणों को धारण करने वाला है ऐसा पुरुष ही हमेशा दूसरों को उत्तम उपदेश कर सकता है जो अपने बलशक्ति शक्ति सामर्थ्य को घटाने वाला है वे बुरे और निकृष्ट विचारों की प्रेरणा से अपने मन को दूषित करता है ऐसे व्यक्ति पापी और दुष्टवृत्तियों वाले जो जनवरी है उनको पकड़कर बंधन में रखना चाहिए अर्थात खड़े अनुशासन में निरंतर उस पर नजर रखनी चाहिए उनके लिए यथायोग्य योग्य दंड की व्यवस्था भी देने की समाज में होनी चाहिए जो वृत्तिया मन का नाश करती और उसे बेकार बना करके नष्ट भ्रष्ट कर देती है उसका संहार या हत्या करना योग्य है उस ग्रंथि को जो बार-बार बारे और क्लेश का कारण बनता है उसे ऐसे ही काट देना चाहिए जैसे कुल्हाड़ी से वृक्षों का काटते हैं। जो घमंडी और अहंकारी मनुष्य अपने आप को ही सर्वोपरि सबसे महान मानता है इतना ही नहीं हम जो ज्ञान का संग्रह करते हैं उसकी भी वे निंदा करता है उसके सभी कर्म उसके लिए कष्टप्रद होते हैं क्योंकि जो सत्य ज्ञान का विरोध करता है उसको दिव्य लोग जो ज्ञान का है उसे बहुत प्रकार का कष्ट देता है जिस प्रकार घोड़ा अपना पांव जब उठाता है तो वह अपने प्राप्तव्य स्थान को प्राप्त करने के बाद ही रुकता है उसी प्रकार इन सब विपत्तियों के मुख्य स्रोत को देखकर ज्ञान विज्ञान भ्रम ज्ञान के माध्यम से उन मुख्य कारण के स्रोतों को अपने में से अलग कर देना चाहिए हर प्रकार की जीवन की कलह और क्लेश में अपनी विजय निश्चित हो ऐसी अपनी तैयारी हमेशा करनी चाहिए और हर एक जीवन के युद्ध संग्राम में जागृत रहते हुए विजय प्राप्त करने से ही जीवन की सब पेड़ हट सकती है विश्व पुरुष जो अपनी दिव्य शक्तियों के द्वारा तथा विश्व भर ईश्वर अपनी पोषण शक्तियों के द्वारा हमेशा हमारी रक्षा करता है मैं अपने आप को उसकी रक्षा में समर्पित करता हूँ क्योंकि परमेश्वर सामर्थ पराक्रम बल जीवन श्रवण दर्शन और परिपालन इन शक्तियों से युक्त है जो वैरी शत्रु कंजुस खूनचुस और आसुरी वृत्ति वाले इनसे बचने की शक्ति तेरे अंदर है यह शक्ति मुझमें स्थिर कर मैं अपने आप को तेरे लिए अर्पण करता हूँ यह मनुष्य परमात्माओं के द्वारा बनाया गया है और गुरुओं के द्वारा शिक्षित किया गया है वीरों के द्वारा उत्साहित किया गया है इसलिए यह शुरू बनकर हमारे अंदर आया है और सभी कार्य करता है मातृभूमि की उपासना करने वाला यह वीर भूख और प्यास से कभी कष्ट को प्राप्त ना है जो ज्ञानी पुरुष अपने मन और आंखों से बदस्थित में रहते हुए सभी प्राणियों को अनुकंपा की दृष्टि से देखते हैं उनको ही विश्व का निर्माण करने वाला और प्रजाओ में रमने वाले है उनको ही प्रकाश देव सबसे पहले मुक्त करता है जो ज्ञानी पुरुष सब शरीर में संचार करने वाले प्राण को सब अंगों और अवयवों से इकट्ठा करके अपने अधिकार में लाते हैं वे ही ज्ञानी पुरुष शरीर से सुदृढ़ होते हैं वे ही गमन करते हुए सीधे दिव्य मार्ग से स्वर्ग को जाते हैं और प्रकाश का स्थान प्राप्त करते है और जो अनखाते हुए भी श्रेष्ठ कर्तव्यों को नहीं करते हैं जिसके कारण उनके वृद्धियों में रहने वाली आत्मा रूपी अग्नि बड़ा पश्चाताप करती है और दुखों को उपलब्ध करती है उनके जो दोष है वह सुधर जाए और विश्वकर्ता परमेश्वर की कृपा से वे हमारे सत्कर्मों में सम्मिलित हो इस जगत में अपना संरक्षण मनुष्य को स्वयं हम करना चाहिए यह बात पुकार पुकार कर सभी श्रेष्ठ और आप पुरुष करते हैं हे मनुष्य तुम अग्निवत तेजस्वी बनो और अपना प्रकाश जगत में फैलावो यह तभी संभव होगा जब ज्ञान विज्ञान ब्रह्म ज्ञान को धारण करने में सक्षम हो हे मनुष्य जो वेद को धारण करने वाला विद्वान पंडित नाश रहित दिव्य ज्ञान को विशेष रूप से अपनी बुद्धि में धारण करता है वही मुक्ति का श्रेष्ठ साधन के बारे में और उसने त्र ब्रह्म का शीघ्र गुण कर्म स्वभाव के सहित उपदेश करता है और जो इस ब्रह्म ज्ञान में कल्याण की भावना के हितार्थ स्थित जानने योग्य तीन उत्पत्ति स्थिति प्रलय भूत भविष्य वर्तमान काल है उनको अच्छी प्रकार से जानता है वहीं पिता स्वरूप सर्वरक्षक परमेश्वर का ज्ञान देने का आस्तिकता से रक्षक बनता है पृथ्वी लोक, दिन, रात्रि, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र ज्ञानी योद्धा सत्य अनि भूत भविष्य आदि सब किसी से भी डरते नहीं है इसीलिए यह विनाश कभी प्राप्त नहीं होते हैं। इससे कैवल्य ज्ञान मिलता है की हम निर्भय से रहकर ही अपने विनाश से बचने की संभावना है अतः हे प्राण तू इस शरीर में निर्भय वृत्ति के साथ रहे और अपने मृत्यु के भय को दूर कर जिस प्रकार से यह जगत जो जाते हुए निरंतर गति कर रहा है अपनी विविधता को त्याग कर एक रूपत्ता को धारण करता है और जिस परम तत्व का निवास हृदय में है उस परम तत्व को मानव भाव से ही अपने हृदय में साक्षात देखता है इस प्रकृति ने उसी एक आत्मा की विविध शक्तियों को निचोड़ कर उत्पन्न होने वाले विविध जगत का निर्माण किया है इसलिए आत्मज्ञानी मनुष्य सदा उस आत्मा की ही गुण गान करते हैं जिस प्रकार से अपने हृदय में उपस्थित उस परम परम अमृत तत्व के परम दाम का वर्णन केवल आत्मज्ञानी संयमी वक्ता ही कर सकता है जिसके तीन पाद ज्ञान विज्ञान ब्रह्म हृदय में गुप्त है जो उनको जानता है वही ब्रह्म होता है वही हम सब का पिता जन्मदाता और भाई के समान है वही सभी प्राणियों को सभी अवस्थाओं में यथावत जानता है वा केवल अकेला ही एक है उसी के अनेक अग्नि आदि संपूर्ण अन्य देवों के नाम प्राप्त होते हैं अर्थात उसी को दिए जाते हैं जिज्ञास जनवरी उसी के विषय में बारम्बार प्रश्न पूछते हैं और अंत में उसी को प्राप्त होते हैं पृथ्वी सूर्य समेत अनंत ब्रह्मांडो के अंदर जो अनंत पदार्थ है उन सब का निरीक्षण करने के बाद पता लगता है की अटल शाश्वत निर्मो का पहला प्रवर्तक एक ही परमात्मा है इसलिए मैं उसी परमात्मा की प्रार्थना और उपासना करता हूँ जिस प्रकार वक्ता में वाणी विद्यमान रहती है उसी प्रकार जग के सभी पदार्थों में अथवा सभी प्राणियों में उपस्थित होकर सबका धारण पालन पोषण करता के रूप में एक आत्मा रहता है उसको अग्नि भी कहते हैं जिस प्रकार अग्नि लकड़ी में गुप्त रूप से विद्यमान रहती है उसी प्रकार से वे परमेश्वर गुप्त रूप से सभी पदार्थों में अदृश्य होकर व्याप्ता है जिस एक परमेश्वर में अग्नि वायु सूर्यादि देव सम्मान रीति से आश्रित है और जिसकी अमृतमय का, का निरीक्षण किया जिसके पश्चात मैंने पाया कि वह सबके अंदर एक सूत्र की तरह फैला हुआ है जिस तरह से एक माला में फुल कई प्रकार के होते है यद्यपि उनको एक साथ जोड़ने वाला तागा एक ही है इसको मैंने अनुभव किया इसके साथ जीवन की अनंत कलाएं भी है इन सब का निवास स्थान मध्यलोक अंतरिक्ष है जहाँ यह सब शक्तियाँ प्रकट होती है और वहीं पर यह अदृश्य भी हो जाती है जिस प्रकार से यह एक नामक वनस्पति स्वभाव से मधुर मीठी है उसका लगाने वाला और उखाड़ने वाला भी मधुरता की भावना से ही उसको लगाता और उखाड़ता है जिस प्रकार यह वनस्पति परमात्मा से यह मिठास अपने साथ लेकर आती है उसी प्रकार से हम सभी अपने जीवन में परमात्मा से मिठास और मधुरता को प्राप्त करके अपने जीवन को मीठा और मधुर बनाए मेरी जीव भाके मुख्य भाग में मधुरता रहे जीव भाके भाग में और जीव भाग मध्य भाग में भी मधुरता हमेशा बनी रहे मेरे कर्म में मधुरता रहे मेरा चित मधुर विचारों का ही चिंतन और मनन हमेशा करता रहे मेरा चाल चलन हमेशा मधुर और मीठा हो मेरा आना जाना मीठा हो मेरे इशारे और भाव तथा मेरे शब्द भी मीठे दूसरे को सुख देने वाले हो ऐसा होने से मैं अंदर बाहर से मिठास की मूर्ति बनूगा मैं शहद से भी मिठा बनता हूँ मैं मिठाई से भी मिठा बनता हूँ इस प्रकार जिस प्रकार से मधुर फल वाली शाखा को पक्षी प्रेम करते हैं तुम सब भी मुझसे प्रेम करो कोई किसी का द्वेश न करे इस उद्देश्य से व्यापक मधुर विचारों की चार दीवार चारों ओर बनाता हूँ जिससे इस चार दीवारी में सब और मधुरता ही बढ़े सब एक दूसरे से हमेशा प्रेम करें और से कोई किसी से विमुख ना हो जो विद्युत के समान है जिस तरह से बल्ब फयज होता है मगर विद्युत निश्चित रहती है उसी प्रकार से हमारी शरीर बल्ब के समान फयज होती है मगर जो इसकी चेतना विद्युत के समान है वह हमेशा उपस्थित रहती है यह एक बात निश्चित जान ले की मेरे आत्मा मन जो भी तुम्हें मिलता है इसको तुमने बहुत परिश्रम से कमाया है मुफ्त में तुम्हें यहाँ कुछ भी नहीं मिलता है कांटों के समान पेड़ा देने वाले अथाह दुख, ताप, संस्कार या फिर फलों के समान हल्के सुख और आनंद देने वाले परिणाम गुण संस्कार यही दो कोटि हैं। किसी भी मनुष्य को दोनों कभी साथ में नहीं मिलते यह प्रकाश और अंधकार की आते जाते रहते हैं कोई फुलों की लालयत है तो कोई कांटों से भागना चाहता है कभी भी इनको देख भागना मत इनको भोगना जो भी हो सुख या दुख तुम्हारे हिस्से में जो भी आए यह एक कसौटी तुम्हारे धैर्य के असली परीक्षा की जो दोनों को सहने के लिए तैयार है परमेश्वर का पुरस्कार मानकर और अपने कर्मों का फल समझकर कर वही जीवन का सचा सुख पाता है जिसने स्वयं को पत्थर के समान दृढ़ और मजबूत और थौलाद जैसा स्वयं को बना लिया है यह जीवन उसी को प्रसन्न करता है जो एक एक कदम मृत्यु को अपने सामर्थ्य से पीछे धकेल देता है ब्रह्म जो विद्युत से सूक्ष्म विद्युत के समान है जो अपनी वाणी से ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति करता है और अपनी इसी वाणी से दुष्ट दुष्टवतियों वालों जीवों को संतप्त करता है जिस प्रकार से आकाशीय बिजली की मात्र भयंकर आवाज को सुनकर कितने प्राणियों का हृदय भय व्याप्त हो जाता है और वे का पमने लगता है उसी प्रकार वे परमेश्वर मानव मन में भय लजा शौक मातम जैसी वेदनाओं आदि के भावों को उत्पन्न करके उनको गलत कार्यो को करने से निरंतर रोकता है जो सज्जनों के आदर सत्कार नमस्कार के योग्य है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 अगले दिन सुबह पूरब से राजा काशी नरेश की सेना और पश्चिम से इलाहाबाद के राजा की सेना ने धावा बोल दिया जैसे ही उत्तर से मुगल साम्राज्य की विशाल सेना लाव लश्कर के साथ गंगा की तराइयों प्रवेश करने के लिए नदी को नाव से पार करने का प्रयास कर रही थी उसी समय दोनों सेनायों में भयंकर युद्ध छीड़ गया कैलाश की सेना नदी में ही मुगलों के सेनाओं की नावों पर आक्रमण करके उनकी नाक को डुबोने लगे जिससे कैलाश की सेना के लिए गंगा नदी भी एक हथियार की तरह से काम कर रही थी आगे कैलाश ने अपने पुत्रों से नहर के पानी से सारा का सार इलाका डुबो के रखा था जिससे मुगला सेना की दम उखड़ने लगे क्योंकि घोड़ो हाथियों की सेना के में फंस मरने लगे आगे बढ़ने भय मुश्किल होने लगी जिससे पैदल सेना अभी के में फंसने लगी जिसका फायदा सर्वप्रथम कैलाश की सेना और उसके पुत्रों ने खुद उठाया और बहुत सारी सेना का सुनार कर दिया अपने तिर बाढ़ और तलवारों से ही पहाड़ियों के ऊपर खड़े होकर के यह युद्ध कई दिनों तक चलता रहा जिसमें दोनों तरफ की सेनाओं के वीर योद्धा और सैनिक मारे गए इसके बाद मुगल सेनापति शमशेर ने अपने वीर योद्वाओं को तब के गोले को वरसाने का आदेश दिया जिसका प्रयोग मुगल सेना के द्वारा तब किया गया जब कैलाश की सेना थक चुकी थी जिससे कैलाश की सेना के पैर उखड़ने लगे युद्ध के मैदान से क्योंकि कैलाश का एक लड़का वि को उपलब्ध हुआ उसके स्थान पर कैलाश के दूसरे लड़के ने जगह लिमिटेड और बड़ी बहादुरी से लड़ता रहा अपनी अंतिम शासो तक लेकिन वह भी अधिक देर तक नहीं मुगल सेना का सामना कर सका वह भी बुरी तरह से मारा गया जिसका प्रभाव राजा हरिश्चन्द्र और कैलाश की सेना पर नकारात्मक पड़ने लगा जिससे उनकी सेना निरुत्साहित होने लगी इसको देख कर मुगलों की सेना और उसके सेना शम शेर का हौसला अत्यधिक बढ़ने लगा और उनकी सेना और चौगुने उत्साह से लड़ने लगी शमशेर हाथी पर सवार अपनी सेना का हौसला बढ़ा रहा था अलाहू अकबर के नारे से जैसे सारा आकाश ही गुजर रहा था इधर कैलाश और राजा हरिश्चंद्र की सेना का हौसला पस्त हो रहा था उनको यह डर सत्ता रहा था इस तरह से यदि मुगलों की सेना आगे बढ़ती रही तो विजयपुर पर फतेह करने में दो दिन ऐसी अधिक समय नहीं लगेगा तभी रात्रि ढलने लगी और दोनों सेनाएं अपने अपने शिविरों में प्रस्थान करने लगी दोनों तरफ से घायल सैनिकों को शिविरों में इलाज करने के लिए ले जाया जा रहा था जिसमें दो कैलाश के वेटो की लाशें भी थी जिसको देखकर कैलाश की आंखें नम हो गई लेकिन यह उसने दूसरे अधिकारियों को प्रतीत नहीं होने दिया उसने राजा से मिलकर एक गुप्त सभा रात्रि में ही बुलाने को कहा राजा ने सभी को आदेश दिया की सभी जल्द ऐसी जल्द राजा हरिश्चंद्र के शिविर में आ जाए ऐसा ही हुआ कैलाश ने अपने मित्र मानस और उनके दो पुत्रों को खास रूप से आमंत्रित किया सभा में आने के लिए जब सभी विशेष लोग सभा में आगे तब सेनापति कैलाश ने अपने मित्र मानस को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आपको एक पुरानी ज्ञान वर्धक कथा सुनाता हूँ एक राजकुमार के बलिदान की कथा जो इस तरह से है राजकुमार और उसके पुत्र के बलिदान की कहानी है किसी समय शुद्रख नामक राजा राज्य किया करता था उसके राज्य में वीरवर नामक महाराज कुमार किसी देश से आया और राजा की ड्यूरी पर आकर द्वारपाल से बोला मैं राजपुत्र हूँ नौकरी चाहता हूँ राजा का दर्शन कराओ फिर उसने उसे राजा का दर्शन कराया और वे बोला महाराज जो मुझ सेवा का प्रयोजन हो तो मुझे नौकर रखिए। शुद्ध बोला तुम कितनी तंगवाह चाहते हो वीरवर बोला नित्य पांच सौ मोहरे राजा बोला तेरे पास क्या क्या सामग्री है वीर बोला दो बाह और तीसरा खड्ग राजा बोला यह बात नहीं हो सकती है यह सुनकर वीरवर चल दिया फिर मंत्रियों ने कहा हे महाराज चार दिन का वेतन देकर इसका स्वरूप जान लीजिए कि यह क्या उपयोगी है जो इतना धन लेता है या उपयोगी नहीं है फिर मंत्री के वचन से बुलवाया और वीरवर को बीड़ा देकर पांच सौ दे दी और उसका काम भी राजा ने छुप देखा वीरवर ने उस धन का आधा देवताओं को और ब्राह्मणों को अर्पण कर दिया बचे हुए का आधा दुखियों को उससे बचा हुआ भोजन के तथा विलाह शादी में खर्च किया यह सब नित्य काम करके वे राजा के द्वार पर रात दिन हाथ में खड लेकर सेवा करता था और जब राजा स्वयं आज्ञा देता तब अपने घर जाता था फिर एक समय कृष्ण पक्ष की चौदस के दिन रात को राजा को करुणा सहित रोने का शब्द सुना शुद्रक बोला यहाँ द्वार पर कौन कौन है उसने कहा महाराज मैं वीरवर हूँ राजा ने कहा रोने की तो टोहे लगाओ जो महाराज की आज्ञा यह कह कर वीरवर चल दिया और राजा ने सोचा यह बात उचित नहीं है कि इस राजकुमारों को मैंने घने अंधेरे में जाने की आज्ञा दी इसलिए मैं उसके पीछे जाकर देखता हूँ कि यह क्या है और इसका निश्चय करो फिर राजा भी खट लेकर उसके पीछे नगर से बाहर गया और राजा जो उसके पीछे छुप देखता रहा जब वीरवर ने जाकर एक रोती हुई रूप तथा यौवन ऐसी सुंदर औरत को देखा जो सब आभूषण पहहीने हुए थी जिस श्री को देख वीरवर ने पूछा तू कौन है किसलिए रोती है श्री ने कहा मैं इस शूद्रक की राजलक्ष्मी लक्ष्मी हूँ बहुत काल से इसकी भुजाओं की छाया में बड़े सुख से विश्राम करती थी अब दूसरे स्थान में जाऊंगी वीरवर बोला जिसमें नाश का संभव है उसमें उपाय भी है इसलिए कैसे फिर यहाँ आपका रहना होगा लक्ष्मी बोली जो तू बत्तीस लक्षणों से सम्पन्न अपने पुत्र शक्तिधर को सर्व मंगला देवी की भेंट करे तो मैं फिर यहाँ बहुत काल तक रहूँ यह कहकर वे अंतरधान हो गई फिर वीरवर ने अपने घर जाकर सोती हुई अपनी श्री को और बेटे को जगाया वे दोनों नींद को छोड़ उठकर खड़े हो गए वीरवर ने वह सब लक्ष्मी का वचन उनको सुनाया उसे सुनकर शक्तिधर आनंद से बोला मैं धन्य हूँ जो ऐसे स्वामी के राज्य की रक्षा के लिए मेरा उपयोग प्रशंसनीय है इसलिए अब विलम्ब का क्या कारण है ऐसे काम में दे का त्याग प्रशंसनीय है धनानिजीवित प्राग्ञित सनिमित वरतिया गोविनाश है नियत अर्थात पंडित को परोपकार के लिए धन और प्राण छोड़ देने चाहिए विनाश तो निश्चित होगा ही इसलिए अच्छे कार्य के लिए प्राणों का त्याग श्रेष्ठ है शक्तिधर की माता बोली जो यह नहीं करोगे तो और किस काम से इस बड़े वेतन के रण से होगे यह विचार कर सब सर्वम मंगला देवी के स्थान पर गए वहाँ सर्वम मंगला देवी की पूजा कर वीरवर ने कहा है देवी प्रसन्न हो शुद्रक महाराज की जय हो जय हो यह भेंट लो यह कहकर पुत्र का सिर काट डाला फिर वीरवर सोचने लगा कि लिये हुए राजा के को तो चुका दिया, अब बिना पुत्र के जीवित किस काम का यह विचार कर उसने अपना सिर काट दिया फिर पति और पुत्र के चौक से पीड़ित श्री ने भी अपना सिर काट डाला तब राजा आश्चर्य से सोचने लगा जीवंती चम्रियंत चमदिधा क्षुद्रजंत व्य अने सदृशों के नूत न भविष्य अर्थात मेरे समान नीच प्राणी संसार में जीते हैं और मरते भी हैं परंतु संसार में इसके समान न हुआ और न होगा इसलिए ऐसे महापुरुष से शून्य इस राज्य से मुझे भी क्या प्रयोजन है बाद में शूद्रक ने भी अपना सिर काटने को खड्ड गो उठाया तब सर्व मंगला देवी ने राजा का हाथ रोका और कहा हे पुत्र मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हूँ इतना साहस मत करो मरने के बाद भी तेरा राज्य भंग नहीं होगा तब राजा सांग दंडवत और प्रणाम करके बोला हे देवी मुझे राज्य से क्या है या जीन से भी क्या प्रयोजन है जो मैं कृपा के योग्य हूँ तो मेरी शेष आयु से श्रीपुत्र सहित वीरवर जी उठे नहीं तो मैं अपना सिर काट डालूंगा देवी बोली हे पुत्र जाओ तुम्हारी जय हो यह राजपुत्र भी परिवार सहित जी उठे यह कहकर देवी अंत्यान हो गयी बाद में वीरवर अपने श्रीपुत्र सहित घर को गया राजा भी उनसे छुप शीघ्र रणवास में चला गया इसके उपरांत काल राजा ने ड्योढ़ी पर बैठे वीरवर से फिर पूछा और वे बोला है महाराज वे रोती हुई श्री मुझे देखकर अंतर ध्यान हो गई और कुछ दूसरी बात नहीं थी उसका वचन सुनकर राजा सोचने लगा इस महात्मा की किस प्रकार बड़ाई करू कु नापात्र वर्षी च प्रगल है सियाद निष्ठुर है, है, है। क्यूँकी उदार पुरुष को मीठा बोलना चाहिए शूर को अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए दाता को कुपात्र में दान नहीं करना चाहिए और उचित कहने वाले को दयारहित नहीं होना चाहिए यह महापुरुष का लक्षण इसमें सब है बाद में राजा ने प्रातः काल शिष्ट लोगों की सभा करके और सब वृत्तांत की प्रशंसा करके प्रसन्नता से उसे कर्नाटक का राज्य दे दिया आगे कैलाश ने कहा की यह कहानी कहने का मेरा उद्देश्य यह की हमें अपने राजा के लिए धन और पुत्रों की परवाह किए बगैर अपने कर्तव्य और राज्य की रक्षा करनी चाहिए मानस तुम तुरंत अपने दोनों पुत्रों को विजयपुर नगर में भेज करके इस सूचना को गुप्त रूप की सभी जनता को युद्ध के मैदान में अपने हथियार लेकर आने को कहे। क्योंकि हमारे राज्य पर बहुत बड़ा खतरा आ चुका है हम सबको एक साथ रात्रि में ही हमला करना होगा दिन के प्रकाश में इनसे युद्ध जीतना मुश्किल होगा क्यूँकी इनकी सेना विशाल है और इनके पास हमसे आधुनिक हथियार भी है इनसे जीतने के लिए हम सभी जनता इनको चारों तरफ से घेर कर उस इलाके की तरफ खदेड़े जहां पर ज्यादा मात्रा में कीचड़ है और वहां से निकलने न दे हम सब सारी सेना को चारों तरफ से घेर कर चारों तरफ से तोप के गोलों से हमला करेंगे इस तरह मानस के दोनों पुत्र मुरली और विद्याधर अपने साथ अपने विश्वस्त कुछ आदमियों को लेकर अपने विजयपुर नगर के सभी युवाओं को एकत्रित कर लिया और रात्रि के अंतिम पहर में सबने मिलकर हमला बोल दिया मुगलों के शिविरों आरोप जब सभी गहरी निद्रा में सो रहे थे कुछ एक पहरेदार सैनिकों को छोड़कर अचानक हमला से वे समल पाते उससे पहल सभी सेना और बहादुर योद्धा कैलाश के, के पुत्र मानस के पुत्रों ने और दूसरी राज्यों की सेनाओं तांडव मचा दिया भयंकर मार्च काट चारों तरफ चल रहा था उसी बीच शमशेर मुगल साम्राज्य का सेनापति अपने शिविर से बाहर निकला और बगल में ही मानस अपने हाथदार सैनिकों के साथ खड़ा था जिसने शमशेर के गले को अपने तलवार से अलग कर दिया जिसकी सूचना मुगल सैनिकों को मिलते ही उनमें भगदड़ मच गई सभी इधर उधर भागने लगे उस मैदान से में भाग जाना आसान था लेकिन निकलना बहुत कठिन था क्योंकि वहां की मिट्टी बहुत अधिक चिपचिपी थी पानी पाने से वह बहुत भयानक बन चुकी थी जिससे उसमें निकलना मुगल सैनिकों के लिए बहुत कठिन हो गया सबको घेर कर कैलाश की सेना ने सबका सर कलम कर दिया कुछ बड़ी मुश्किल से जान बचाकर वहां से भागने में सफल हुए फिर भी इस संग्राम की सफलता के श्रेय कैलाश के सर पर राजा हरिश्चन्द्र ने मर दिया और राजा हरिश्चंद्र ने कहा यह सब कैलाश के ज्ञान और विजय के प्रति अगाध श्रद्धा के कारण ही इस नामुमकिन कार्य को मुमकिन कर दिया इसीलिए हमारे शास्त्रों में श्रद्धा के विषय में बहुत कुछ कहा गया है जैसे दिष्ट व रूपे व्याक्रोत सत्या प्रजाप्ति ही अश्रद्धा मन रत्य प्रजाप्ति यजुर्वेद दशमलव सर्वज्ञ और आदि सृष्टा परमेश्वर ने अश्रद्धा को असत्य में तथा श्रद्धा को सत्य में स्थापित किया है श्रद्धा शब्द धा इन दो तत्वों के योग से निष्पन्न होता है श्रत का अर्थ है सत्य या ज्ञान और धा का तात्पर्य धारण करना या भावना है अतः केवल सहज विश्वास अथवा अंधविश्वास का नाम श्रद्धा नहीं है सत्य को निश्चय पूर्वक जानकर उसे दृढ़ता के साथ धारण करना श्रद्धा है सत्य धारणा अथवा निष्ठा के साथ अभिष्ट की ओर उन्मुख रहना श्रद्धा है अथवा हृदय की गहन भावना के साथ साध्य की साधना करना श्रद्धा है श्रद्धा हृदय की उत्कृष्टतम अनुभूति है अन्य शब्दों में श्रेष्ठता की प्रति अटूट आस्था का नाम ही श्रद्धा है अंतकरण की दिव्य भूमि में जब श्रद्धा अंकुरित होती है तो व्यक्ति का समग्र जीवन प्रशस्त हो उठता है श्रद्धा आध्यात्मिक क्षेत्र की ऊर्जा है जिस प्रकार भौतिक क्षेत्र में अग्नि या सूर्य की शक्ति ऊर्जा मानी जाती है वैसे ही अध्यात्म के क्षेत्र में आंतरिक ऊर्जा श्रद्धा ही है श्रद्धा ही सारे धार्मिक कृत्यो और आयोजनों का प्राण है उसके बिना मनुष्य के सब धर्म निष्फल है धार्मिक कर्मकांड और मान्यताएं श्रद्धा के अभाव में मूल्यहीन हो जाती है अतः शक्ति या प्रभाव आडंबर की विशालता में नहीं श्रद्धा की शक्ति में सन्निहित होता है कर्मकांड की यह साधन विधान की उतनी महत्ता नहीं जितनी उसके मूल में काम करने वाला श्रद्धा की है श्रद्धा कर्म मनुष्य को लकीर का बना देते हैं श्रद्धा न हो तो यज्ञ की अग्नि और रसोई के चूल की, की अग्नि वेद मंत्रों और साधारण शब्दों तथा गाय और घोड़े में कोई अंतर नहीं रह जाएगा इसीलिए श्रुति का उद्घोष है श्रद्धा समृद्ध्य श्रद्धा दह एक शून्य एक पांच एक एक, एक। श्रद्धा के अभिशिंचन से असाध्य कार्य भी सिद्ध हो सकते हैं पाषाण में भी प्राणवानों जैसी दिव्य शक्ति का संचार हो सकता है श्रद्धा के बल पर ही एक लव्य ने मिट्टी की द्रोणाचार्य की प्रतिमा से उतनी शिक्षा प्राप्त कर ली थी जितनी पांडव साक्षात द्रोणाचार्य से भी प्राप्त नहीं कर सके श्रद्धा के कारण ही युधिष्ठिर का विशाल यज्ञ नेवले के आधे शरीर को सुवर्णम नहीं बना सका किंतु निर्धन ब्राह्मण के त्याग ने उसे आधी कंचन काया प्रदान कर दी थी इसलिए नारद पुराण में कहा गया है कि श्रद्धा से ही सब कुछ सिद्ध होता है और श्रद्धा से ही भगवान संतुष्ट होते हैं श्रद्धा की महिमा प्रकट करते हुए गीताकार ने भी कहा है सत्वानुरूपा सर्व श्रद्धा भवती भारत श्रद्धामो ऐसी पुरुषों यो यद्ध गीता टल अर्थ जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वह वैसा ही बन जाता है व्यक्तित्व की श्रेष्ठता निकृषता की पहचान यही श्रद्धा ही है श्रद्धा से ही सत्य की सिद्धि होती है श्रद्धा दशमलव तीन शून्य श्रद्धा से ही वसु की उपलब्धि होती है श्रद्धा या विंते वसुग्वेद एक शून्य तथा श्रद्धा से ही विद्वान जनवरी देवत्व को प्राप्त करते हैं श्रद्धा देवो देवत्व मशनुत तैत ब्राह्मण तीन दो तीन मानव जीवन में ज्ञान का महत्व सर्वोच्च हैीताड दशमलव तीन आठ अर्थात संसार में ज्ञान से बढ़कर पवित्र कुछ भी नहीं है तथा ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में श्रद्धा का विशेष महत्व है श्रद्धा वब्ध ज्ञानम गीताड दशमलव तीन नौ श्रद्धा वन व्यक्ति को ही ज्ञान लाभ होता है श्रद्धा से ही ज्ञान रूप अग्नि प्रज्वलित होती है श्रद्धा होने पर ही सदगुरु एवं सदग्रंथ प्रभावी होते हैं इसीलिए कहा गया है कि श्रद्धायुक्त कर्मों का उल्लंत होता है श्रद्धा विधि वल के स्मरेते हि साधना के क्षेत्र में श्रद्धा की अपरिमित शक्ति ही काम करती है श्रद्धा और विश्वास होने पर ही परमात्मा की प्राप्ति होती है यह तर्क से संभव नहीं है हमारे शास्त्र स्वयं हम यह घोषणा करते हैं की जो हमारे अच्छे आचरण है उन्ही का तुम्हें अनुसरण करना चाहिए अन्य का नहीं यानी कम अमाकम सूचित यानी नो इतराणी आज हमारे समाज में नैतिक मूल्यों का संकट विषम रूप में उपस्थित है एक ओर वैज्ञानिक प्रगति ने तथाकथित शिक्षित मनुष्य को मानवीय गुणों से शून्य यंत्रवत बना डाला है तो दूसरी ओर अधिसंख्य अशिक्षित जनवरी अंध के जाल में हुए है अतः इस बात की महती आवश्यकता है की श्रद्धा जैसे सार्वकालिक सार्वभौमिक सदगुणों के सत्य स्वरूप को जन तक पहुँचाया जाए ताकि भारतीय संस्कृति के सनातन संदेश सर्वजन ग्राह्य हो सके वैधिक ऋषि की यह कामना पूर्ण हो श्रद्धा प्रात रह सूर्य से निमुचि श्रद्धे श्रद्धा पे नृग एक शून्य एक पांच एक चार इसके बाद राजा की तरफ से दिए गए विजय उत्सव दावत में सभी ने मिलकर अपनी जीत की खुशियाँ मनाने में व्यस्त हो गए इस तरह से मुगल सेना का बुरी तरह से हारने का सदमा को मुगल साम्राज्य दिल्ली में बैठा और बर्दाश्त नहीं कर सका जिसके कारण वह मृत्यु को उपलब्ध हुआ और उसके साम्राज्य का पतन बहुत तीव्रता से होने लगा एक समय ऐसा भी आ गया जब मुगल साम्राज्य केवल दिल्ली के कुछ इलाकों में ही सिमट कर रह गया था राजा हरिश्चंद्र को अपनी जीत की उम्मीद नहीं थी उन्होंने केवल कैलाश के, के कहने पर ही युद्ध का ऐलान किया था और कैलाश की सूर्ज के कारण ही युद्ध में विजय को उपलब्ध हुए उसमें सबसे बड़ा घाटा भी कैलाश को ही उठाना पड़ा क्योंकि उसके दो बहादुर पुत्र भी हजारों सेना के साथ शहीद हो गए विजयपुर के राजा हरिश्चंद्र ने युद्ध के कुछ दिनों के बाद ही एक शानदार जलसेका आयोजन अपनी हवेली में किया सबको यथा योग्य जित की खुशी में बधाई के साथ उपहार में बहुत सारा अपना धनदान किया जो मुगलों की सेना से लुटा गया था इसके अतिरिक्त कैलाश को हजारों एकड़ जमीन दिया गया इसके साथ मानस को भी कई सौ एकड़ जमीन को दिया गया यह कैलाश और मानस विजयपुर क्षेत्र के छनवर इलाके के सबसे बड़े जिमदार की उपाधि से नवाजेगे ऐसा ही सब कुछ चलता रहा